सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के पंचम मंत्र का विचार कल हुआ छठे मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है मनसो मनो यत इत्यादि ब्राह्मण के द्वारा प्रतिपादित तो हे उपाधे भावरहित तो आत्मा ब्रह्म है इस अर्थ का मंत्र के द्वारा समर्थन किया जा रहा है यद वाचो वाचम इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन चतुर्थ मंत्र से हुआ मनसो मनोयत इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन पंचम मंत्र ने किया छठे मंत्र के द्वारा चक्षुष चक्षु इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त समर्थन किया जा रहा है छठे मंत्र का उच्चारण कर लें पश्यति पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं, ब्रह्मत्वं यदि तो चक्षुषिश्यद्रह्मि शब्द परामर्शक है प्रकृत चक्षुश चक्षु इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त चक्षु इंद्रिय के अधिष्ठान भूत प्रत्यक चैतन्य का यानी आत्मा का आत्मतत्व का तो यत यानी यत आत्मतत्व लोक चक्षुषा न पश्यती ऐसा करना पश्य का करता है लोका तो कोई भी प्रमाता जैसे घटादि पदार्थों को चक्षुरादि इंद्रियों से ग्रहण करता है अपना विषय बनाता है ऐसा आत्मतत्व को कोई भी प्रमाता चक्षु इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं बनाता यानी चाकुष प्रत्यक्ष का विषय आत्मा नहीं है यह चक्षुसा न से कहा जा रहा है तो चक्षु इंद्रिय अपने से भिन्न रूपादि को मनस संयुक्त होने पर विषय बनाता है मनस संयुक्त चक्षु के विषय बनते हैं रूपादि पदार्थ क्योंकि चक्षु से बाह्य है वे और चक्षु से अभ्यंतर चक्षु का साक्षी चक्षु का विषय नहीं बनेगा इसलिए न पश्चेत ने विषय न करो थी अर्थ होगा का मतलब जो चाक्षुस प्रत्यक्ष का अविषय है और जो भी चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली रूपाध्या वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का विषय तो यह नहीं बनता अपितु उन वृत्तियों का अवभाषण करता है ये बताने के लिए है कि ये न चक्षुंसी पश्यती चक्षुषा ये तो एक वचन था यहाँ चक्षुंशी बहुवचन है इसलिए यहाँ बहुवचन सामर्थ्य लेना है चक्षु मनस संयुक्त चक्षु से उत्पन्न हुई जो रूपाध्याकार वृत्तिया जिसे चक्षुस प्रत्यक्ष कहा जाता है वृत्तियात्मक प्रमा। उन वृत्तियों को चक्षुंसी शब्द से लेना रूप के क्या नाम चक्ष इंद्र के व्यापार को वो चक्षुंद्र का व्यापार अनेकों वृत्तियां हैं विषय वेद है उन सब वृत्तियों को ये न पशती प्रमाता उन चाक्षुस वृत्तियों को जिस प्रत्यक्ष चैतन्य से देखता है अर्थात तो जो प्रत्यक्ष चैतन्य चाक्षुस वृत्तियों का अवभाषक है चाक्षुष वृत्तियाँ जिसकी अवभास्य है जिसकी विषय बनती हैं ये न चक्षुषी पश्यती का अर्थ है इसी साक्षी के स्वरूपुत ज्ञान से चाक्षुष वृत्तियाँ विषय बनती हैं अवभाषित होती हैं वो स्वयं इन वृत्तियों से अवभाषित नहीं होता वृत्तियों को अवभाषित करता है जो उसी को तदेव यहां पर शब्द से लेना है वह चक्षु से अनावभाष्य चुस वृत्तियों का अवभाषक आत्मज्योति तत्शब्द का अर्थ होगा वह आत्मज्योति ही ब्रह्म है इसी को चक्षुस चक्षु यत तत्ज्ञा अतिमुच्च इत्यादि मंत्र ने कहा था और अन्य देव तद विदिता तथो अदितिने भी हे उपादे भाव रहित तो आत्मतत्व ही ब्रह्म है ये बता उसी को यह मंत्र भी बता रहा है इसलिए तदेव ब्रह्म तम तो विधि नेदम ये दिदम उपासध का व्याख्यान तो शुरू में जैसा था ऐसा ही है भाष्य को देखिए देखिएुषा न पश्यती याने न विषयी करो न पश्यती का करता है लोक जो दूसरी पंक्ति में बीच में है पश्यती लोक चैतन्य आत्मज्योतिषा इसके पहले लोक शब्द है ना वो न पश्यती का करता है न चक्षुषा लोक यत आत्मज्योति ज्योति न पश्यती यानी न पश्यती का अर्थ कर दिया विषय न करोती चक्षुसाका विशेषण है अंतकरण वृत्ति अने संयुक्त वृत्ति से संयुक्त चक्षु इंद्रिय का जो विषय नहीं बनता है लोग उसे अवभाषित नहीं करते ये नक्षुंसी अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुर्वृत्ति पश्यती द्वितीय पाद का अर्थ किया जा रहा है अंतकरण वृत्ति संयुक्त न यहाँ तक प्रथम पाद का अर्थ है अंतकरण वृत्ति संयुक्त यह विशेषण है चक्षुसाका अने समनस्क चक्षु इंद्रिय से जो ग्रहण नहीं होता चैतन्य अभी तो जिस चैतन्य से समस्त चाक्षुष वृत्तियां अवभाषित होती हैं ये द्वितीय पात का अर्थ है वो बताया जा रहा है कि ये न चक्षुंसी यानी अंत करण वृत्ति भेद भिन्ना मूल में जो चक्षुंशी बहुवचनांत पद है उसी का अर्थ किया जा रहा है वृत्ति ये बहुवचन सामर्थ्य अर्थ क्या वृत्ति ये द्वितीय बहुवचना चक्षुष वृत्तय चक्ष वृत्तय चक्षवृत्ति ऐसा विग्रह होगा षष्टी तत्पुरुष समास चाक्षुष वृत्तिया तो कैसी है तो अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना अंतकरण में ही समनस्क चक्षु का उसके विषय के साथ संबंध होने पर रूपाध्या वृत्तियां बनती हैं और वह विषय भेद से अनेक है इसलिए अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना यानी अंतकरण वृत्ति भेद का अर्थ विशेष से भिन्ना यानी संयुक्ता भिन्ना शब्द का चार नंबर टिप्पणी में दो अर्थ करते हैं भिन्ना शब्द के एक तो भिन्न यानी संभिन्न संभिन्न का अर्थ होता है संयुक्त यानी मन संयुक्त चक्षुष है होने वाली जो चाक्षुष वृत्तियां एक ही अर्थ निकलेगा संभिन्न यानी संयुक्त ह हाँ, संवेद शब्द का अर्थ संयुक्त होता है उपसर्ग से धातु के अर्थ बदल जाते हैं जैसे अनुपसर्ग भू धातु के साथ लगाते तो अनुभवती का अर्थ होता है अनुभवात्मक ज्ञान पराभूति का अर्थ होता पराजित होता है प्रभौती का से उत्पन्न होता है तो प्रभव अनुभव पराभव इसमें उपसर्ग लग जाने से अर्थ अलग अलग होगा ना हाँ इसलिए हाँ तो वो उप, लुप्त तो उपसर्ग मान करके टिप्पणी कार अर्थ कर रहे हैं इसलिए भिन्न शब्द का अर्थ कर दिया समिन्न और संभिन्न का अर्थ होता है संयुक्त संबद्ध संबद्ध अर्थ में समिन्न शब्दार्थ इसलिए संयुक्त अर्थ कर दिया संभेद शब्द का अर्थ होता है संबंध हाँ। तो इसलिए संयुक्त अर्थ निकला अथवा अब लुप्त सम उपसर्ग नहीं मानना है भाष्य में भिन्न ही शब्द रखना है तो उसका अर्थ निकलेगा नाना अनेका तो अंतकरण वृत्ति भेद भिन्ना हो जाएगा अंतकरण वृत्ति विशेष को लेकर के अनेक जो चक्षुवृत्तियां हैं एक अर्थ निकल सकता है ये चक्ष वृत्ति का विशेषण है अंतकरण वृत्ति भेद भिन्न अंतकरण वृत्ति विशेष से विशिष्ट जो चाक्षुष वृत्तिया है वे विषय है और अवभाषक है उनका ये शब्द से ग्राह्य आत्मज्योति तो चक्षुषी पश्यती विषय करोती कौन तो लोक किससे विषय करते तो ये नी अर्थ स्पष्ट करते हुए किया जा रहा है चैतन्य आत्मज्योतिषा ये न चैतन्य आत्मज्योतिषा ऐसा न तो जिस आत्म ज्योति से चैतन्य स्वरूप आत्म ज्योति से सारी चाक्षुष वृत्तियां अवभाषित हो रही हैं। तो विषयी करोती यानी व्यापनोती तो जिस आत्म चैतन्य से व्याप्त है समस्त चाक्षुष वृत्तियां वह आत्म चैतन्य ब्रह्म है प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है ये यहां पर बताया जा रहा है ब्रह्मत्म एक बाकी तदेव ब्रह्मतम विधि ने तम यदि तुम पास की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं समझी ये जो पंचम और ष्ट मंत्र हैं इस मंत्र के भाष्य का व्याख्यान टीकाकार ने नहीं किया इसलिए टीकाकार कहते हैं व्याख्यान भाष्य का करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई स्पष्टार्थक होने से ये लिखते है सर्वम स्पष्टम न्याख्यातम सब कुछ स्पष्ट होने के कारण कोई व्याख्या नहीं की गई सप्तम मंत्र का उच्चारण कर ले न न न न तदेव विद्धि ोत्रुत नेदी प्राण प्रणीय विद्धि नेदम तदे तो विधि तो, नेोत्रोत्र इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन करने वाला सप्तम मंत्र है सौ प्राणस्य से प्राण इस वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ को समर्थित करने वाला अष्टम मंत्र तो मंत्रो न श्रीणोती इसमें भी शब्द प्रकृत आत्म चैतन्य का ही परामर्शक है तो योत्र न श्रृणती का अर्थ निकलेगा जो श्रोत्र इंद्रिय से जिसको लोक सुनते नहीं है का अर्थ है जिसका ग्रहण नहीं करते हैं श्रोत्र इंद्रिय का जो विषय नहीं बनता है श्रोत्र इंद्रिय से लोक श्रवण करते हैं शब्द का शब्द का ग्राहक है श्रोत्र इंद्रिय और ब्रह्म अशब्द है शब्दात्मक नहीं है शब्द तो नाम है और नाम मात्र ब्रह्म नहीं है वो नाम से अतिरिक्त है नाम तो उसका विकार है तो इसलिए स्त्रोत्रण लोक यद आत्म ज्योति न श्रृणोति यानी न गृण गृहती ये हो जाएगा और ये न नोत्र मिदम श्रुतम जो यह प्रसिद्ध स्त्रोत्र इंद्रिय हैं अपनीकृत आकाश के सत्वगुण का परिणाम आकाश के शब्द गुण के ग्राहक इंद्रिय के रूप में प्रसिद्ध इदम शब्द का अर्थ है जो श्रोत्र इंद्रिय वह न आत्मज्योतिषा श्रुतम का अर्थ है विषयकृतम अवभासितम तो श्रोत्र इंद्रिय से जो अवभासित नहीं होता अपितु श्रोत्र इंद्रिय का सब व्यापार स्रोत इंद्रिय का जो अवभासक है वह ब्रह्म है तदेव से तदेव में तब्द से लेना उसी को जिसको पूर्वार्ध में दोनों यथ शब्द से ग्रहण किया जा रहा है आत्मज्योति को तो वह आत्मज्योति ब्रह्म है जिसका ईदनतया ग्रहण होता है वह ब्रह्म है आत्मज्योति का ईदन ग्रहण नहीं होता अहंतया ही ग्रहण होता है वह अस्मत प्रत्येक ही है आत्मज्योति ईदम प्रत्येक नहीं है तो जो अस्मत प्रत्यय है उसको यहां पर ब्रह्म बताया जा रहा है प्रत्यत्मा को उस प्रत्येगात्मा का कभी ईदम ग्रहण नहीं होता वो अनिदम ही है हाँ तो आत्मा श्रोतव्य है का अर्थ है वेदांत विचार से लक्षितव्य है सुना नहीं जाता उसे सुना तो जाता है शब्द को श्रावण प्रत्यक्ष का विषय बनता है आत्मा को लक्षित करने वाला शब्द वो श्रुत होता है और श्रुत तत्व में शादी वाक्य से लक्षित होता है आत्मज्योति इसलिए श्रावण प्रत्यक्ष का विषय तो होगा श्रोताओं के वक्ता के द्वारा उच्चारित तत्वमशादी वेदांत वाक्य वह श्रावण प्रत्यक्ष का विषय है उसे श्रुत कहा जाएगा और श्रुत जो तत्वमशादी वाक्य उससे शुद्ध चित्त में वह प्रत्येगात्मा अहमतया लक्षित होगा अहम ब्रह्मास्मी स्वरूप में यह तो तदेव श्रोतव्य का ब्रह्म नेदीद उपास उत्तरार्धक व्याख्यान तो पूर्व के तरह न यणीति न प्राणीति इसमें है पुराने में पुराने में है ये प्राणेन न प्राणीति ये नाण प्रणीय प्राणेन षष्टअत है यह क्या न प्राणे नृतीयांत है और एक न ये का है दोनों है न एक तृतीय का न है तो चोर पहले सप्तम मंत्र का भाष्य देखा जाए, तो ये स्रोत न श्रृणोती तो स्रोत्र क्या है तो स्रोत्र को बताते हैं जिसकी अधिष्ठात्री देवता दिशाएं हैं इसलिए दिग्देवता अधिष्ठित नोत्रणा का विशेषण है शब्द का ग्रहण दिग्देवसता से अधिष्ठित तो श्रोत इंद्रिय से होता है और स्रोत इंद्रिय कैसा है तो आकाश कार्य अपंचकृत आकाश के सत्वगुण का कार्य है इसलिए आकाश कार्य स्रोत्र और मनोवृत्ति संयुक्त तो मनोवृत्ति संयुक्त का मतलब मन संयुक्त आकाश का कार्यभूत दिग्देवता से अधिष्ठित जो श्रोत्र इंद्रिय है उससे नृणोती का अर्थ करते हैं न विषयी करोति लोक न शृणती का करता है लोक ही तो जैसे शब्द को ग्रहण कर किया जाता है लोगों के द्वारा स्रोत्र इंद्रिय से मन संयुक्त तो स्रोत इंद्रिय का विषय बन जाता है शब्द ऐसे आत्म तत्व तो नहीं बनता न विषयी करोती लोक ये प्रथम पाद का अर्थ हुआ द्वितीय पाद का अर्थ है ोत्रोत्रदम में इधम शब्द का अर्थ कर दिया यत् यसिद आकाश कार्य के रूप में प्रसिद्ध है स्रोत्र इंद्रिय शब्द ग्राहक के रूप में वह स्रोत्र इंद्रियने अपने व्यापार सहित चैतन्य आत्मज्योतिषा विषयी करोती लोका तो जिस आत्म ज्योति से लोग के व्यापार को जानते हैं यानी श्रावण प्रत्यक्ष जो हुआ व्यवसाय ज्ञान उसका अनुव्यवसाय ज्ञान जिसको होता है साक्षी को वह साक्षी के स्वरूप से होता है वह साक्षी आत्मा है ब्रह्म है तदेव इत्यादि पूर्ववत यानी उत्तरार्थ की व्याख्या पहले की तरह ही है अष्टम मंत्र है प्राणे न प्राणीती ज्ञानेंद्रियों का प्रकरण चल रहा है इसलिए ज्ञानेंद्रिय के प्रकरण में यहां पर प्राण शब्द से घ्राण रूप प्राण को लेना इसलिए भाष्कर भगवान भाष्य में पार्थिव घ्राणे न ये प्राणी न शब्द का अर्थ करते हैं अपंचकृत पृथ्वी के सत्वगुण का परिणाम रूप जो घ्राण इंद्रिय है वह प्राण का अर्थ है और उसकी अधिष्ठात्री देवता के द्वारा अधिष्ठित समनस्क प्राण से यानी घ्राण से जैसे गंध का ग्रहण होता है घ्राण के विषय का घ्राण से ग्रहण करता करते हैं लोग ऐसा घ्रण इंद्रिय से आत्मा आत्म को ग्रहण नहीं किया जाता नहीं जाता जैसे गंध दो प्रकार का सुर भी असुर भी इंद्रिय से गृहित होता है ऐसे गंध के तरह आत्मतत्व घ्राण इंद्रिय से गृहित नहीं होता ये ये न, न प्राणीती से बताया गया ये न प्राण प्रणीय थे अपितु घ्राण की जो वृत्तियां हैं व्यापार है गंध ग्रहणादि रूप उन वृत्तियों सहित घ्रहण जिससे अवभाषित हो रहा है ये न प्राण प्रणीयत का अर्थ है अपने विषय को अवभाषित करने वाला घ्रां जिससे अवभाषित होता है अवभासन का सामर्थ्य प्राप्त करता है विषय तक जिसे पहुंचाया जाता है असमर्थ जो घ्राण है वह गंध का ग्रहण नहीं कर सकता इसलिए गंध ग्रहण योग्यता घ्राण में जिससे आ रही है जिस आत्मज्योति से आ रही है वह आत्मज्योति ब्रह्म है तदेव ब्रह्म भाष्य है यद प्राणे न यानी घ्राणे न पार्थिव न नासिका पुटांतर अवस्थितेन न अंतकरण प्राण वृत्ति सहित न तो ये जो प्राणेन का अर्थ है घ्राणेना घ्राणेन्द्रियन घ्राण इंद्रियन के विशेषण बताए हैं तीन नासिका पुटांतर अवस्थितेन। एक विशेषण है और एक विशेषण है पार्थिवेन और एक विशेषण है अंतकरण वृत्ति भ्याम सहित तो पार्थिवे न अर्थ है पृथ्वी परिणाम भूते पार्थिव कहते हैं पृथ्वी के विकार को पृथ्वी शब्द से लेना अपंजकृत पृथ्वी और उसका परिणाम है उसके सत्वगुण का परिणाम है घृण इंद्रिय वह पृथ्वी के गुणभूत गंध का ग्रहक है और रहता कहा है तो उसका गोलक है नासिका पुटान्त यानी नासिका का अग्रभाग नासिका पुटांत कहा जाता है नासिका के अग्रभाग को और वहां पर वह अवस्थित है नासिका पुटान्त है उसका गोलक और उसमें स्थित अपने गोलक स्थ ग्रहण इंद्रिय के द्वारा गंध का ग्रहण होता है और उसके लिए आवश्यकता होती है मन और प्राण के स्पंदन की भी ये सभी इंद्रियों के लिए है इसलिए कहते अंतकरण प्राण वृत्ति भ्याम सही थे न अंतकरण और प्राण की जो वृत्ति है प्राण की वृत्ति परिस्पंदन। प्राण का परिस्पंदन न हो तो कोई भी इंद्रिय अपना विषय ग्रहण नहीं कर सकता इसलिए यानी जो तत् इंद्रिय को अपना अपना विषय ग्रहण करने के लिए सहयोगी कारण अपेक्षित होते हैं वे सब सहयोगी उपस्थित हैं, ये इन विशेषणों से बताया जा रहा अंतकरण प्राण वृत्ति भ्याम न और नासापुटांतर पुटांतर है और उसकी जो अपनी अधिष्ठात्री देवता है उससे वो अधिष्ठित भी है ये सब लगाना यानी इंद्रिय को अपने विषय का ग्रहण करने के लिए जिन जिन सहयोग सहयोगियों की आवश्यकता होती है, वे सब सहयोगी उसके उपस्थित हैं सारी सामग्री हैं तब भी वो सारी सामग्री होने पर उस, उस इंद्रिय से उनके अपने अपने विषय का ग्रहण तो होगा लेकिन आत्मज्योति वो किसी भी इंद्रिय का विषय न होने से घ्रान इंद्रिय का भी विषय न होने से घ्रान इंद्रिय को अपना विषय ग्रहण करने के लिए जिन सहयोगियों की आवश्यकता होती है वो सारे सहयोगी उपस्थित होने पर भी घ्रान इंद्रिय से आत्मज्योति को ग्रहण नहीं करते हैं लोक का अर्थ है ग्रहण इंद्रिय का विषय आत्मज्योति नहीं है सब सामग्री उपस्थित होने पर ही उस इंद्रिय से यदि ग्रहण नहीं हो रहा का अर्थ है वह विषय फिर उसका नहीं है उसका विषय नहीं है हाँ नहीं होता इसलिए सब सामग्री है वो वो जोड़ना सब तो जगह हाँ।, हाँ हाँ कहीं कहीं वो मन संयुक्त नहीं इत्यादि भी तो सब जगह नहीं बता इसलिए सब जगह ये सब लगाना हाँ हाँ अधिष्ठात्री हा। देवता तत्तद इंद्रिय के उससे अधिष्ठित मन का नाम इंद्रिया तत्तद इंद्रिया ये समझना मन संयुक्त भी और प्राण की वृत्ति भी परिसंद भी प्राण का सब जगह जरूरी है इसलिए मन मन प्राण वृत्ति भ्याम सही तेना ये विशेषण मात्र यहाँ पर जोड़ा है अन्यत्र केवल मन संयुक्त न था तो उसे प्राण का भी उपलक्षण समझना बिना तो प्राण के परिस्पंद के कोई भी इंद्रिय अपना विषय ग्रहण नहीं कर पाता ये प्राण की उपासना के प्रकरण में प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध करते समय बताया था ना कि जैसे प्राण ने उत्क्रमण करने की इच्छा की तो सब इंद्रिया अपने अपने गोलकोण से कंपित होने लगी उनकी उनका वहां रुकना कठिन होने लगा का अर्थ है प्राण की आवश्यकता होती ही है तो अंतकरण प्राणवृत्तिभ्यान घ्राणेन यत्मज्योति न प्राणिति यानी गंधवत न विषयी करोति लोका प्राणिति का अर्थ तो जैसे सारे सहयोग सहयोगी सहयोगियों से युक्त घ्राण इंद्रिय से गंध का ग्रहण होता है ऐसा सारे सहयोगियों से युक्त ग्रहण इंद्रिय घ्रियमज्योति का ग्रहण नहीं होता है का का मतलब ग्रहण इंद्रिय से का वो अविषय है विषय नहीं है ये नैतनयात्म चैतन्य अवभाष्य स्विषय प्रति प्राण प्रणीयते तो ये चैतन्य आत्म ज्योतिषा तो जिस चैतन्य चैतनत्म ज्योतिषे अवभाष्य स्विषय प्रति प्राण प्रणीय तो ग्रहण को अपने विषय के प्रति इन्हें प्रणीयतेप्यते पहुँचाया जाता है क्या मतलब इस समय घ्राण इंद्रिय गंध का ग्रहण कर रही है गंध ग्रहण रूप व्यापार घ्राण इंद्रिय का होता है तो वह आत्मज्योति से अज्ञात नहीं रहता अज्ञात होता का अर्थ है वह घ्राण इंद्रिय पर दृष्टि रखी हुई है घ्राण इंद्रिय की प्रेरक आत्मज्योति ने उसे गंध ग्रहण में प्रवृत्त किया यदि आत्मज्योति उसे गंध ग्रहण का सामर्थ्य न दे तो गंध ग्रहण वो नहीं कर सकता सारी सारे सहयोगी होने पर भी ग्रहण में घ्राणन व्यापार का आत्मज्योति के बिना सामर्थ्य नहीं है घ्रन का वो घ्रानन व्यापार नहीं कर सकती घ्रानन रूप व्यापार से युक्त किया जा रहा है जिस आत्मज्योति के द्वारा घ्राण को प्रणीय प्रणीयत का अर्थ होगा घृणन सामर्थ्य घृण इंद्रिय जिसे प्राप्त करता है वह आत्म ब्रह्म है देव इत्यादि सर्व समान आगे है खंड पूरा हो रहा है दु, खंड का प्रारंभ होना है पंद्रह मिनट अपने पास है लेकिन इति शब्द का उल्लंघन नियमित स्वाध्या है ना ज्ञान यज्ञ में तो चल जाता है तो पंद्रह मिनट पहले ही आज छोड़ना पड़ेगा इति श्रीमत् परमहंस श्रीमत्परमहसपरिव्रजकाचार्य श्रीमत्शंकर भगवत्पादकृत केनोपनिषद पदभाष्ये प्रथम खंड द्वितीय खंड की चर्चा हम लोग कल से करेंगे